जैसे ही विक्रांत लखनऊ पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचा तो उसने वहां देखा कि वहां पर गाड़ियों के कतार लगी हुई है विक्रांत को गाड़ियों की कतार देखकर थोड़ा अजीब सा लगा उसे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यहां पर हायर अप्स के काफी ऑफिसर आए हुए हैं। अभी विक्रांत की गाड़ी पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर अनूप साहल भागते हुए पहुंच गए विक्रांत कहा थे तुम डिवीजन चीफ मैडम आई हुई है तुमसे मिलना चाहती हैं। अनूप ने विक्रांत को बताया इसकी ऐसी, ऐसी। ये मैडम समझती क्या है अपने आप को? इसने रूही को क्यों अरेस्ट किया मेरे आदमियों को इन्वेस्टिगेशन से क्यों रोका? अब जल्द ही को अरेस्ट करने वाले थे लेकिन इन्होंने बीच में आकर सारा काम खराब कर दिया आज मेरा मूड बहुत खराब है बवाल कर दूंगा मैं विक्रांत ने गुस्से ऐसी दहाड़ते हुए कहा अरे रे रे रे रे रे रे आराम से विक्रांत मैडम ऐसी ठंडे दिमाग ऐसी बात करना अनूप ने विक्रांत को समझाते हुए कहा ये जो जानवी है ना इसी ने कंप्लेंट की है इसी ने हेडक्वार्टर में कंप्लेंट किया था कि विक्रांत रूही को जेल में रखने के बजाय अपने साथ लेकर घूम रहा है जबकि रूही खुद मुजरिम है इसी वजह से हायर अप्स की टीम यहां पर आई हुई है और तुरंत ही रूही को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया इस जानवी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं अभी उसे अंदाजा भी नहीं है की कि ये किससे पंगा ले रही है विक्रांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा अच्छा अभी जल्दी से अंदर चलो डिविजन चीफ मैडम तुम्हारा इंतजार कर रही है अनुप ने विक्रांत को जल्दी से अंदर चलने का इशारा किया हाँ चलो बताता हूँ विक्रांत ने गुस्से में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और इस वक्त अनूप को भी नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है डिवीजन चीफ मैडम विक्रांत से किस तरह पेश आने वाली है लेकिन फिर भी अनूप काफी डरा हुआ था क्योंकि वो विक्रांत का कमांडिंग ऑफिसर था ऐसे में अगर विक्रांत और डिविजन चीफ मैडम के बीच कुछ होता है तो फिर इसका असर उसके ऊपर भी पड़ सकता है डिवीजन चीफ मैडम के साथ विक्रांत की अच्छी दोस्ती थी विक्रांत जब अपने इंटरव्यू के लिए सेंट्रल सीआईडी से के ऑफिस जा रहा था तब रास्ते में उसने डिवीजन चीफ मैडम को ठगी का शिकार होने से बचाया था तब से ही उनके और विक्रांत के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी इस वजह से विक्रांत को उनसे कोई डर नहीं लग रहा था बस उसे कन्फ्यूजन हो रही थी की आखिर डिविजन चीफ मैडम ने बिना उसे राय लिए सिर्फ जान्नवी की कम्प्लेट के आधार पर एक्शन कैसे ले लिया इस बात को लेकर विक्रांत के मन में जितना कन्फ्यूजन था उतना ही गुस्सा भी था कहा है मैडम विक्रांत ने अनूप की तरफ देखते हुए कहा अब तक ये दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच चुके थे फर्स्ट फ्लोर पर है अनूप ने इशारे के साथ कहा वो काफी डरा हुआ था डर के मारे उसका शरीर काँप रहा था जबकि विक्रांत ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुठ्ठी को बांध रखा था जब ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस वालों का जमावड़ा लगा हुआ था यहाँ लखनऊ पुलिस के काफी सारे ऑफिसर मौजूद थे साथ में सेंट्रल से आई डी के हेडक्वार्टर के भी काफी अधिकारी मौजूद थे ये सब लोग खड़े थे और अंदर से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी विक्रांत बिना किसी के परवाह के अंदर घुसता चला गया वहाँ जैसे डिविजन चीफ मैडम ने विक्रांत को देखा तुरंत ही उन्होंने अपनी बात समेत कहा ठीक है फिर आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे अगर हमें आपकी कोई भी मदद चाहिए होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे ओके जैसे डिवीजन चीफ ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही मौजूद सभी ऑफिसर ने उन्हें सैल्यूट किया और फिर पीछे मुड़कर यहाँ से जाने लगे इसके बाद डिवीजन चीफ मैडम ने वहाँ पर मौजूद सेंट्रल से के ऑफिसर्स को भी बाहर जाने का इशारा किया उनके जाने के बाद ऑफिस पूरी तरह खाली हो गया विक्रांत भागता विविजन चीफ मैडम के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया लेकिन डिविजन चीफ मैडम ने मानो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया वो चुप चाप अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गयी आज वो काफी अजीब सी दिख रही थी उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई पड़ रही थी विक्रांत बहुत दिन बाद मिल रहे हो डिवीजन चीफ मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने विक्रांत का चेहरा देखकर पहले ही जान लिया था कि उसका मूड बहुत खराब है ऐसे में उन्होंने पहले विक्रांत को शांत करने की कोशिश की मैडम वो सब छोड़िए आप ये बताइए अभी विक्रांत अपनी बात कहने जा रहा था कि डिविजन चीफ मैडम ने अपने हाथ से इशारा करके विक्रांत को चुप रहने का इशारा किया विक्रांत तुरंत चुप हो गया फिर डिविजन चीफ मैडम ने तुरंत ही अपने टेबल पर रखी हुई रिंग को बजा दिया रिंग बजते ही बाहर से एक ऑफिसर तुरंत ही अंदर आ गया अंदर आने के बाद उस ऑफिसर ने एक सिक्योरिटी चेक डिवाइस की मदद से विक्रांत की बॉडी को चेक करना शुरू कर दिया इस चीज से विक्रांत को और ज्यादा हैरानी हुई उसे समझ नहीं आया की आखिर उसे चेक क्यूँ किया जा रहा है और जिस वक्त यह आदमी विक्रांत को चेक कर रहा था तभी डिविजन चीफ मैडम चारों तरफ खिड़किया पर लगे पर्दे बंद करने में लगी थी विक्रांत को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है डिवीजन चीफ मैडम आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं? कोई बात हुई है क्या अभी भी विक्रांत का अदृश्य डिटेक्टर टूल एक्टिवेट ही था ऐसे में उसने तुरंत ही कमरे के भीतर लगे डिवाइस को भी ट्रैक कर लिया था उसे पता चल गया था की यहाँ पर कोई भी डिवाइस नहीं लगा हुआ था उस ऑफिसर ने विक्रांत की बॉडी को चेक करने के बाद सब कुछ ओके होने का इशारा किया और फिर तुरंत ही कमरे ऐसी बाहर निकल गया बाहर जाते जाते उसने कमरे के दरवाजे को भी बंद कर दिया और अंदर सिर्फ उसने डिवीजन चीफ मैडम और विक्रांत को अकेले छोड़ दिया अब कमरे में सिर्फ डिवीजन चीफ मैडम और विक्रांत ही बचे थे। डिवीजन चीफ मैडम ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा विक्रांत सबसे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई मेडिको फार्मा वाले केस में तुमने बहुत अच्छा काम किया अगर तुम ना होते तो शायद अभी तक ये केस सोल्व नहीं हो पाया होता और अब तक तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती मैडम वो सब तो ठीक है लेकिन अभी मैं जो बात करने आया हूँ वो कीजिए प्लीज विक्रांत ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा आप ये बताइए कि रूही को क्यों अरेस्ट किया गया और केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों रोक दी गई डिवीजन चीफ मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत तुम तो खुद बहुत अच्छे ऑफिसर हो लेकिन तुम अभी शायद ढंग से समझ नहीं पा रहे हो तुम गलत समझ रहे हो मैंने रूही को रोका नहीं है बल्कि मैं बिल्कुल इसका उल्टा कर रही हूँ हाँ क्या क्या मतलब मैं समझा नहीं विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा तुम परेशान मत हो डिवीजन चीफ ने विक्रांत को समझाते हुए कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है लेकिन तुम थोड़ा सब रखो सब बता रही बताइए कहा अच्छा चलो पहले मेडिकल फार्मा के बारे में बात करते है डिविजन चीफ मैडम ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम सेक्शन चीफ आशुतोष सोनी सर को तो जानते हो न आशुतोष सोनी जिनको मेडिकल फार्मा वाला केस हैंड किया गया था विक्रांत ने अपना सिर हा में हिलाया लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डिवीजन चीफ मैडम उससे क्या बात करना चाहती हैं।